देवी भागवत नवम स्कंध सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच नारद जी ने कहा भगवान आपके कृपा प्रसाद से यह अमृतमय संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली है अब आप इन प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए किस पुरुष ने किस देवी की कैसी आराधना की है लोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ किस मंत्र से किनकी पूजा तथा किस स्तोत्र से किनकी स्तुति की, की गई है किन देवियों ने किनको कौन कौन से वर दिए हैं मुझे देवियों के स्तोत्र, ध्यान प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपर्युक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती और सावित्री ये पाँच देवियाँ सृष्टि की प्रकृति कही जाती हैं इनके पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है अमृत की तुलना करने वाले इनसे सुप्रसिद्ध चरित्र से संपूर्ण मंगल सुलभ हो जाते हैं ब्रह्मण प्रकृति के अंश और कला संज्ञक जो देवियाँ हैं उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बताता हूँ सावधान होकर सुनो इन देवियों के नाम हैं काली वसुंधरा गंगा ष्ठी मंगल चंडिका तुलसी मनसा निद्रा स्वधा स्वाहा और दक्षिणा इनके संक्षिप्त मधुर और वैराग्योत्पादक चरित्र में भी पवित्र करने की पूर्ण शक्ति है ने उन सरस्वती की पूजा की है जिनके प्रसार से मूर्ख व्यक्ति पंडित बन जाता है इन काम स्वरूपणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी ये सरस्वती सबकी महता कही जाती है सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य हित कर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन कहे भगवान श्री कृष्ण बोले साध्वी तुम नारायण के पास पधारो वे मेरे ही अंश हैं उनकी चार भुजाएं हैं मेरे ही समान उन परम सुंदर पुरुष में सभी सदगुण वर्तमान हैं, वे सदा तरुण रहते हैं करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है लीला में दिव्य अहंकारों से अलंकृत वे सब कुछ करने में समर्थ हैं मैं सबका स्वामी हूं सभी मेरा अनुशासन मानते हैं किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंधक मैं नहीं हो सकता कारण वे तेज रूप और गुण सब में मेरे समान है सबको प्राण अत्यंत प्रिय है फिर मैं अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ भद्रे तुम वैकुंठ पधारो तुम्हारे लिए वही रहना हितकर होगा सर्व समर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो तेज रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी है लक्ष्मी में काम क्रोध लोभ मोह मान और हिंसा इन मात्र भी नहीं है उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेमपूर्वक सुख से व्यतीत होगा विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे सुंदरी प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारम्भ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी